उनका पूरा नाम सैम सैमूस जी राम जी जमशेद जी मानिकशाह था लेकिन शायद ही कभी उन्हें उनके इस नाम से पुकारा गया हो उनके दोस्त उनकी पत्नी उनके पोते उनके अफसर और उनके माताहत या तो उन्हें सैम पुकारते थे या फिर सैम बहादुर सैम बहादुर को सबसे पहले प्रसिद्धि मिली 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के मोर्चे पर, जब एक जापानी सैनिक की गोलियों ने उनकी आंतों, जिगर और गुर्दों को बुरी तरह से छलनी कर दिया सैम मानेक शाह की जीवनी लिखने वाले मेजर जनरल वी.के. सिंह आगे की कहानी बताते हैं। उनके जो जियो सिटीजन कौन उनको जब पता लगा ऐसे ऐसे हुआ तो गए देखा ये किस हालत में है तो उनके पास खुद एमसी था मिलिट्री क्रॉस तो उन्होंने कहा यह मिलिट्री क्रॉस है पॉजिट नहीं दिया जाता ये जिंदा आदमी को ही दिया जाता है इसलिए उस टाइम उनको लगा कि इसकी हालत बहुत खराब है और उन्होंने कहा इतना अच्छा काम किया है तो उन्होंने अपना क्रॉस उठा के लगा दिया था मानिक शाह को पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद सैम मानिक शाह की तैनाती दिल्ली के सैनिक मुख्यालय में हुई उस समय सैनिक मुख्यालय में सिर्फ तीन अफसर थे जो अंग्रेज नहीं थे एक थे लेफ्टिनेंट कर्नल मानिक शाह दूसरे मेजर याहिया खां और तीसरे बाद में भारत के उपसेना अध्यक्ष बने कैप्टन एस के सिन्हा हमें याद है हमारे पास एक बड़ी मोटर थी बी और हम जब कार पार्क में साउथ ब्लॉक पर अपनी मोटरसाइकिल को लगाया तो सैम उस वक्त अपने एक छोटे मोटर बाइक पर आए और हमें कहा कि तुम्हारा मोटरसाइकिल हमसे बड़ा है जरूर तुमको शादी में दहेज भी मिला होगा तो हमने उनसे कहा कि हमारी तो शादी नहीं हुई तो खैर हमने भी कहा कि ये कैसी बात है कर्नल कैप्टन से कर रहा है थोड़े दिन के बाद फिर हम अपने मोटरसाइकिल पर जब आए तो इस तुमको देखा कि अपने कार उनके पास राइले कार था तो उस पर गाड़ी चला के आए और हमको देख के उन्होंने कहा भाई हमारी पत्नी है बहुत अमीर घराने के की शादी में वो मेरे लिए गाड़ी लाई थी और तुम भी जब शादी करो तो गाड़ी मिलेगी तो इस तरह की बातें करते थे ऑफिसर के साथ। सार्वजनिक जीवन में हंसी मजाक करने वाले सैम मानिक शाह अपने निजी जीवन में भी उतने ही अनौपचारिक और हनसोर थे हमने बात की उनकी छोटी बेटी माया दारूवाला से जो आजकल कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव की निदेशक है लोग सोचते हैं कि बहुत जनरल साहब हैं लड़ाइया लड़ी हैं और फील्ड मार्शल बने बड़े बड़े मुस्ताशिज हैं तो बहुत डिसिप्लिनरियन होंगे घर पे भी अपना मिलिट्री रॉब जमाते होंगे लेकिन ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं था वो बहुत प्लेफुल थे बच्चे की तरह हमारे साथ शरारत करते थे खेलते थे हमें बहुत चीज करते थे पर हम परेशान होता थे कि डेट स्टॉप इट उनकी शरारते करने की ये अदा उन्हें लोकप्रिय बनाती थी लेकिन जब अनुशासन या सैनिक नेतृत्व या नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आती थी तो सैम मानेकशाह कभी कोई समझौता नहीं करते थे उनके मिलिट्री असिस्टेंट लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह याद करते हैं कि एक बार उनकी रक्षा सचिव हरीश सरीन से बहस भी हो गई थी एक दिन कोई मीटिंग हो रही थी और डिफेंस सेक्रेटरी एक दरवाजे से अंदर आए दूसरे दरवाजे से फील्ड मार्शल आए तो इनके थोड़ा अंदर आने से पहले डिफेंस सेक्रेटरी ने एक मेजर साहब को देखा वो किसी कोने में बैठे थे अपने फाइल वगैरह ठीक ठाक कर रहे थे तो उन्होंने कहा यू देर ओपन दैट विंडो सो वो बेचारा खड़ा होने लगा तो so इतने में आवाज आई कि प्लीज से डाउन वो चीफ आ गए थे अंदर उन्होंने सुन लिया ये वो बैठ गया सो so अब चुप हो गई वहां बिल्कुल कोई आवाज नहीं थी तो so उन्होंने फिर सेक्रेटरी की तरफ देखा कहा मिस्टर सेक्रेटरी यू विल नेवर एवर अगेन टॉक टू वन ऑफ माय ऑफिसर्स इन दैट फैशन ही इज नॉट यू देयर ही हैज अ नेम ही हैज अ रैंक यू विल एड्रेस हिम प्रॉपरली उसने बड़ा कहा आई एम वेरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी वॉन्ट हैपन अगेन एन ऑल दैट लेकिन ये एक दफा उन्होंने जब कर दिया तो ऑफिसर्स का मुरा बढ़ गया इज्जत बढ़ गई और डिमांड करने लग गए फिर कि मेरे को पोलाइटनेस के साथ बात की जाए सैम को नींद में खुर्राटे लेने की आदत थी इसलिए उनकी पत्नी सीलू और वो अलग अलग कमरों में सोया करते थे माया वाला कहती कहती कहती वो तो थी थी सीधा कहती थी कि मैं, मैं उनके बेडरूम में बिल्कुल नहीं सोऊंगी क्योंकि इतना करते थे हम भी परेशान हो जाते थे उन्नीस सौ इकहत्तर की लड़ाई में इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो मार्च में ही पूर्वी पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दें। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्यूँकी भारतीय सेना उसके लिए तैयार नहीं थी श्रीमती गांधी ने कैबिनेट बैठक बुलाई और तमाम टेलीग्राम दिखाते हुए कहा कि हमें पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा मैंने कहा कि इसका अर्थ होगा युद्ध इंदिरा गांधी बोली उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं मैंने कहा कि अगर हम लड़ाई शुरू करते हैं तो शर्तियां हार जाएंगे क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं है इस पर वो नाराज हो गई मैंने उनसे कहा कि आप मुझे तैयारी के लिए छह महीने का वक्त दीजिए मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जीत हमारी होगी उन्होंने हमारी बात मान ली और आगे की घटनाएं इतिहास हैं। इंदिरा गांधी के साथ उनके बेतकल्लुफी के कई किस्से मशहूर हैं। एक बार विदेश यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने सरेआम इंदिरा गांधी के बालों की तारीफ की थी वो अमेरिका गई थी वापस आये तो एयरपोर्ट में रिसीव करने गए लोग तो सैम ने कहा कि यु यु आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कहा कि सैम तो सिर्फ तुम ही ने नोटिस किया इतने लोग खड़े हैं किसी ने नोटिस ही नहीं किया बहुत कम लोगों को पता है कि सैम मानिक शाह की इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री ललित नारायण मिश्रा से बहुत करीबी दोस्ती थी लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंदर सिंह एक मजेदार किस्सा सुनाते है एक दफा मैनिक शाह दोनों बाहर कहीं गए हुए थे एंड तो मिस्टर मिश्रा आए एंड उन्होंने एक बोरी निकाली कार में से और वो जाके मिसेस मैनिक्सो के, मैनिक के चारपाई के नीचे रख दी और फिर फील्ड मार्शल को कहा कि मैंने ऐसे बोरी रख दी है कल को सुबह मैं ले जाऊंगा तो उन्होंने कहा कि है क्या ये बोरी में उन्होंने कहा वो पैसे कलेक्ट किए हैं वो ट्रेजरर हुआ करते थे कांग्रेस के सो ये अगर मैं घर ले जाता मेरी वाइफ ने निकाल लेने थे सो इसलिए मुझे भरोसा नहीं है मैनेको की चार पाई के नीचे रख दिए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो तो देखेंगे भी नहीं निकालने की तो बात ही छोड़ो 1971 की जीत के बाद सीमा के कुछ इलाकों के बारे में बातचीत करने के लिए वो पाकिस्तान गए थे उस समय पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल टिक्का खां हुआ करते थे जनरल एस के सिन्हा याद करते है एक जगह था ठाकुर कश्मीर में जिसकी निर्णय नहीं हो पा रहा था कि अब इकहत्तर की लड़ाई के बाद वो पाकिस्तान के इलाके में पड़ेगा या इंडियन टेरिटरी में पड़ेगा जब मीटिंग हुई तो टीका खान को थोड़ा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि सैम से करीब दस साल जूनियर से सर्विस में वो और वो रैंक्स आए थे सुविधा होकर प्रमोट हुए थे और सैम अंग्रेजी ठीक थी और टीका खान का अपना एडुकेशन को फायदा नहीं था तो जो कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ तो टीका खान ने एक ड्राफ्ट कागज उनके पास से उससे वो अपना पॉइंट रख रहे और पहला सेंटेंस उन्होंने जो कहा कि देर आर थ्री अल्टरनेटिव्स सैम ने उन्हें तुरंत तो कहा कि तुम्हारा स्टॉफ ऑफिसर अंग्रेजी गलत लिखता है ऑल्टरनेटिव दो ही होता है तीन कैसे होगा और टीका खान थोड़ा नर्वस हो गया उसके और सैम ने कहा, हम में इतना शाह के लिए सबसे गर्व की बात ये नहीं थी की भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की थी बल्कि उनके लिए सबसे बड़ा क्षण था जब पाकिस्तानी सैनिकों ने ये माना की युद्धबंदी के तौर पर भारत में उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया मायादार वाला कहती है लोग सोचते हैं कि जो आप किसी के ऊपर विक्ट्री जताते हैं तो बहुत गर्व की बात है लेकिन वो कहते थे हमें कि बहुत उदासी की बात भी है क्योंकि कहीं न कहीं दूसरे लोग मरे हैं। और इसको हमेशा विक्टर को याद रखना चाहिए जब मैं पूछती थी तो सबसे गर्व का बात क्या है जब एक बारी एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने और बड़े बड़े उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे और उनके जवानों ने कहा कि कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि कैप्चर होके उनकी ट्रीटमेंट इतनी अच्छी होगी इंडियन के हाथों और उनको बहुत गर्व होता था इस बात पे कि कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी के ऊपर अत्याचार किया है